बोले शंकराचार्य भगवान ने इनमें से कोई अर्थ पदभाष्य में नहीं किया जितना अभी तक मैंने बताया इनमें से कोई अर्थ संसार भाष्य में नहीं है उसमें एक दूसरा ही अर्थ है बोध शब्द न बौद्धा प्रत्यय उच्यन्ते बुद्धि में जो प्रत्यय होते हैं माने वृत्तियां होती हैं उनको यहां बोध कहा गया और बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम देखो एक ज्ञान है कि ये घड़ी है ये ज्ञान है कि नहीं बोले तो है तो सही एक ज्ञान है कि ये पुस्तक है ये भी ज्ञान है तो बोले कि देखो घड़ी अलग है और पुस्तक अलग है और ज्ञान एक है तो विषय के अलग अलग होने पर भी और मन में विषयाकारता के अलग अलग होने पर भी बोध एक है कि नहीं दोनों को जानने वाला तो एक है ना दोनों का ज्ञान एक है तो ये तो दो चीज है अब देखो रात को जिसने जाना वही दिन को जान रहा है कि दूसरा जान रहा है फिर तो रात का ज्ञान अलग हुआ दिन का ज्ञान अलग हुआ कहीं नहीं, नहीं रात और दिन अलग हुए ज्ञान अलग नहीं हुआ कैसा दाहिने का ज्ञान अलग हुआ और बाएं का ज्ञान अलग हुआ कहीं दाहिने और बाएं अलग अलग हुए परंतु ज्ञान अलग अलग नहीं हुआ तो ये जो अलग अलग देश अलग अलग काल और अलग अलग हस्वें मालूम पड़ती हैं इनमें जो एक ज्ञान है स्वयं है न प्रतिबोध विदितम मतम वो घड़ी का ज्ञान पैदा हुआ और नष्ट हुआ बोले नहीं घड़ी आई और गई परंतु ज्ञान एक रहा सूर्य की रोशनी में चमार जूता बनाता है ड्राइवर मोटर चलाता है रसोईया रसोई रसुय बनाता है पंडित जी भेदभात करते हैं और फौजी बंदूक की गोली दागता है लेकिन रोशनी एक है कि नहीं रोशनी एक है वैसे तुम्हारी रोशनी जो है तुम रोशनी हो तुम रश्मि हो रश्मि नहीं प्रकाश हो है ना? और प्रकाश ऐसे प्रकाश हो जो आगे पहले और पीछे को भी बतावे और दाएं और बाएं को भी बतावे ए? और यह और वह को भी बतावे और जिस प्रकाश में न दाएं है न बाएं है न यह है न वह है न पहले है न पीछे है प्रत्यय का भेद होने पर भी वृत्ति का भी होने पर भी जो ज्ञान की एक तकता और अद्विता गुरु ब्रह्म उपनिषद मा हम ब्रह्म निराकुिया मा ब्रह्म निराको अकमस्त अक मे अस्त सदात्मन नरसे जो उपनिष्धर्मास्ते मयि सन्ु मयि सन्त ओ सा प्रतिबोध विदिपम मतम अमृतत्व ही दंगते आत्मना दंदते हृम विद्य वंदते मृतम छोटी से आदमी चाग जाए जैसे सपना टूट जाए से भूले हुए राजकुमार को अपने राजकुमार करने का ज्ञान हो जाए ऐसे ये जो आत्मदेव हैं ये सहा, सरल रूप से बैंक एक आदमी चाहता था कि हम आकाश का अंश कहाँ है इसका पता लगा है ऊपर के नीचे बाहने की बाय चिड़िया होकर उड़ा दोस्तों कभी आकाश का अंश मिलेगा असल में आकाश का प्रारंभ कहा है और अंत कहाँ है, है? आकाश का जब ज्ञान आपको होगा तो अज्ञातत्व विशिष्ट ही ज्ञान होगा माने इसके और छोर को न जानना यही रहेगा और आकाश से आप जानेंगे भी अज्ञान भी आकाश का अज्ञान भी रहेगा और ज्ञान भी रहेगा अज्ञान रहित ज्ञान आकाश का नहीं हो सकता अच्छा काल का प्रारंभ हुआ कोई भूत का पता आदि भूत का, अच्छा, का पता लगा सकते हैं भूपा भी का अच्छा भूतान का पता लगा सकता है ओले में हम अगर रहेंगे अमर रहेंगे हम देखेंगे काल को मरते हुए तो काल के आदि का अंत का मध्य का जितना भी ज्ञान होगा वो अज्ञातत्व विशिष्ट ही ज्ञान होगा है? अज्ञान रहेगा मालूम पड़ेगा कि हम पूरे पूरे काल को नहीं जानते हैं हमारी वृष्टि में पूरा काल नहीं आया बिना अज्ञान का काल कालज्ञान नहीं हो सकता बिना अज्ञान का देश ज्ञान नहीं हो सकता बिना अज्ञान का द्रव्य ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि असल में देश और काल देश का विभाजक द्रव्य ही है एक घड़ी है तो इसके पूर्व है पश्चिम है उत्तर है दक्षिण है बाहर है भीतर है पहले है पीछे है देश और काल का विभाजन पदार्थ ही करता है और पदार्थ का आदि और अंत जब ज्ञात होगा तब अज्ञापक तो वो विशिष्ट ही होगा मनुष्य का ध्यान रहेगा एक युक्ति देखो और अन्य पुरुष का जब भी ज्ञान होगा अन्य व्यक्ति का अन्य वस्तु का अन्य संबंध का समवाय का संयोग का हो रहा है तो परिच्छिनत्व विशिष्ट ही होगा ये भी आप ध्यान रखो वो वस्तु परिच्छिन्न रहेगी वो हमसे परिच्छिद होगी परिच्छेद का अर्थ क्या हुआ एक से अलग करके दूसरे को जानेंगे दूसरे से अलग करके पहले को जानेंगे जब घट और तट दोनों न हो तो दोनों का भेद कैसे ज्ञात होगा तो भेद जब ज्ञात होगा तब तो परिच्छेद होकर के कट करके, करके अलगाव को प्राप्त करके ही तो भेद का ज्ञान होगा ना तो जहां जहां भेद का ज्ञान होगा वहां वहां अज्ञातत्व तो भी जरूर रहेगा कहने का मतलब यह है कि देश काल वस्तु है काल के परिणाम काल में होने वाले परिणाम और देश में होने वाला परिमाण परिमाण माने नाप परिणाम माने तबादला परिवर्तन काल में होने वाले परिणाम देश में होने वाले परिमाण एक गज दो गज एक फुट तेन फुट और वस्तु में होने वाले वजन हो है ना एक मासा और एक मासा का करोड़वा हिस्सा ये भी परिमाण परिणाम मानता बदलना वस्तु का बदलना ये सब के सब अज्ञातत्व विशिष्ट ही होंगे अब हम आपको एक ऐसा स्थान बताते हैं जहां अज्ञातत्व रह नहीं जाता वो कौन सा स्थान है जो सब कुछ जान रहा है ना अरे अपना आपा ही हो है ना ये कैसा है का अज्ञातत्व का भी ज्ञाता है ये अज्ञातत्व का भी ज्ञाता है इदम अज्ञात इसी अहम जानाने अज्ञान हम जाना है अच्छा देखो मैं नहीं हूं ये आप नहीं जान सकते मैं नहीं जानता हूं ये भी आप नहीं जान सकते मैं अफग्र हूं ये भी आप नहीं जान सकते तो अनुभव की प्रणाली में आत्मा सचित आनंद स्वरूप है और देश काल वस्तु परिणाम परिमाण परिणाम मानता ये सब ये सब अज्ञातक विशिष्ट हैं अच्छा अब एक बात देखने में बड़ी विलक्षण है कि यदि आप अपने को देहेन्द्र आदि का साक्षी जानोगे मैं साक्षी हूं तो परिच्छिन्नत्व लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा एक देह का एक इंद्रिय का एक मन का एक प्राण का एक बुद्धि का है? एक सुसुप्ति का मैं साक्षी हूँ तो परिच्छिन्न तो लगा रहेगा कि नहीं अगर अच्छा, तो परिचिन तो लगा रहेगा और हम तो परिच्छिन्न के भी साक्षी हैं सब बस बैठा तुम्हारे मुँह में भी सककर अब देखो है ना, अब मजा ले उसका इसका क्या मजा है, है? तुम परिच्छिन्नता के साक्षी हो तो परिचिता तो होती है देश में काल में वस्तु में और तुम देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता के साक्षी हो अर्थात तुम में परिच्छिता नहीं है यही ना तो शास्त्र ऐसे नहीं बोलते कि तुम अपरिच्छिन्न नाम की कोई चीज हो ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर परिच्छन्नता नहीं है जब परिच्छिन्नता नहीं है तो आप अपने को जीव कैसे कह सकते हैं अपने को जगत कैसे कह सकते हैं अपने को ईश्वर कैसे कह सकते हैं है। तो लो प्रतिबोध विदिता माता इसका अर्थ क्या हुआ है? कि चाहे देश व्यक्ति देश समस्ती देश व्यस्ती और समस्ती देश का अभाव ये ज्ञात हो गए चाहे व्यस्टि काल समस्ती काल और काल का अभाव ज्ञात हो गए चाहे व्यस्ति वस्तु समस्ती वस्तु और व्यस्ति समस्ती वस्तु का अभाव ज्ञात हो गए हैं आप उनके भावाभाव से और भावाभाव का सृजन करने वाली जो अविद्या है उस अविद्या से असंस्कृष्ट है आप, ना, आप है ना आप में परिच्छिता नाम की कोई वस्तु नहीं है न आपसे अलग परिच्छिन है कोई ना आप स्वयं परिच्छि है तो इस परिच्छिता का अनुषेद सब समस्या आदि महावाक्य करते हैं इसी से भाई मेरे धर्मानुष्ठान के द्वारा अंतकरण शुद्धि हो सकती है परंतु अपनी अपरिचिन्नता का बोध नहीं हो सकता है उपासना द्वारा ईश्वर की विशालता का बोध हो सकता है परंतु उससे अपरिच्छिन्न ब्रह्म बोध नहीं हो सकता योग अभ्यास के द्वारा अपने दृष्टापन का बोध हो सकता है परंतु दृष्टा के अद्वितीय तने का ब्रह्म तने का बोध नहीं हो सकता इसके लिए तो वेदांत वाक्य सुसदारंता वेना वेदांत के वेदांत ये विद्या है वेदांत ज्ञान कर्म नहीं है वेदांत ज्ञान उपासना नहीं है वेदांत ज्ञान अभ्यास नहीं है क्योंकि इन तीनों में अपने कर्तापन को मिटाने के लिए कोई युक्ति नहीं है याद कर लो धर्म का कर्ता होता है उपासना का कर्ता होता है योग का कर्ता होता है ए? धर्म में धर्म का पल परोक्ष होता है धर्म की क्रिया होती है और कर्ता होता है उपासना में उपासना का विषय परोक्ष होता है उपासना की क्रिया होती है और करता होता है और गोवाभ्यास में फल जो है समाधि रूप फल लोकांतर में तो नहीं होता लेकिन कालांतर में होता है समाधि रूप फल जो है वो देशांतर में नहीं होता समाधि स्वर्ग में नहीं लगती यहीं लगती है लेकिन जिस समय अभ्यास किया जाता है उस समय नहीं लगती बाद में लगती है इसलिए कर्तापन को मिटाने का सामर्थ्य समाधि में नहीं है ये तो वेदांत विद्या है विद्या है माने जो चीज जैसी है उस वस्तु को वैसी लिखाने वाली है हाँ विद्या का मतलब यह है कि समझ जाओ इस बात को कि सूर्य एक सेकंड में कितना चलता है लगा ले गणित से हाँ कट ग्रहण में चले आएगा कि कब ग्रहण लगेगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में कब चंद्रमंडल आ जाएगा और कब ग्रहण लग जाएगा चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया कब पड़ जाएगी कब ग्रहण लग जाएगा ये बात गणित से निकाल सकते हैं तो ये जो ये विद्या जो होती है विद्या धर्मानुष्ठान करने से नहीं आती विद्या उपासना करने का नाम वृत्ति की आवृत्ति का नाम विद्या नहीं हो तो जितना मालूम रहेगा वही हो, हो ज्यादा होगा सब सबको छोड़कर लौटने का नाम विद्या नहीं है विद्या तो वस्तु को ज्यों का क्यों समझने का नाम है जानने का नाम है इसका ब्राह्मण आचार और वैष्णव आचार के साथ इसका संबंध नहीं है स्मार्ट आचार और वैष्णव आचार्य के साथ इसका संबंध नहीं है इसका कृष्ण का ध्यान करते हो कि राम का कि शिव का कि देवी का तो इसके साथ भी इसका संबंध नहीं है समाधि तुम्हारी संप्रज्ञात लगती है कि असंप्रज्ञात इस बात के साथ भी संबंध नहीं है प्रतिबोध अभिदीतन मतन का अर्थ बुद्धि में जितने प्रत्यय होते हैं है? देश प्रत्यय काल प्रत्यय वस्तु प्रत्यय देश काल वस्तु अवैव प्रत्यय और अवैध अलेड़ अवैध अभाव प्रत्यय जितने भी प्रत्यय अलग अलग जितनी वृत्तियां होते हैं देश बड़ा भारी है ये देश का एक हिस्सा है काल बड़ा भारी है अनाध्य अनंत और ये उसका एक मिनथ हिस्सा है ये सारी कल्पनाएं जल्पनाएं ना ये सब गांव में औरतें जैसे भीत पर तस्वीर बनाती है ना अल्पना एक कल्पना होती है एक जल्पना होती है एक अल्पना होती है हो। तो जैसे भीत पर स्त्रियां तस्वीर बनाती हैं, ऐसे ये प्रत्यय के द्वारा तस्वीर बनाए हुए हैं सबके सब ये आकार सब के सब नाम और सब के सब रूप इन भिन्न भिन्न प्रत्ययों का जो एक साक्षी है ना वो कौन है का प्रतिबोध विदित्व प्रतिबोध विदिता मताम अच्छा ये जो प्रत्यय हैं ये किससे ज्ञात होते हैं प्रत्यय शब्द प्यार फिर से समझ लेना हो ये बाहर जो तस्वीर दिखती है कैमरे में जो उसका दिल लगा होता है ना कैमरे का दिल अरे दिल को फिल को एक सही बात है तो <laughs> आ, तो वो बाहर से जो परछाई पड़ती है उसको पकड़ लेता है हैं? तो बाहर जो घाट पाट मठ आदि है ना स्त्री पुरुष आदि है आंख के रास्ते जो इनकी परछाई पड़ती है दिल में उस परछाई को पकड़ने वाला जो ज्ञान है जो वृत्ति है उसको प्रत्यय बोलते हैं प्रत्यय हो है। प्रतिपम अयते जैसे घड़ा जो है वो बाहर की ओर नहीं जाता भीतर की ओर आ जाता है प्रत्ययनम प्रत्य प्रत्ययनम प्रतिपम अयनम प्रत्यय किसी भी वस्तु का बाहर से भीतर आ जाना बाहर की चीज का भीतर दिखने लगना इसका नाम प्रत्यय है घटक प्रत्यय मठ प्रत्यय स्त्री प्रत्यय पुरुष प्रत्यय इसका नाम प्रत्यय है अयन ज्ञानम ये ई धातु जो है वो ज्ञानार्थक है अध्ययन में जो अयन है अध्ययन में जो अयन है प्रत्ययन में भी वही अयन है उपसर्ग का फर्क है उसमें अधी है इसमें प्रति है अच्छा जी तो ये अलग अलग चीजें आती रहती हैं कभी कोई कभी कोई कभी एक मील आया तो कभी दस मील की कल्पना हुई कभी हजार मील की कल्पना हुई कभी एक मिनट आया कभी घंटे भर की कल्पना हुई कभी दिन रात आ गया कभी एक स्त्री पुरुष की कल्पना हुई और कभी हजारों की भीड़ मालूम पड़ गई और कभी सब छूट गए जागृत प्रत्यय स्वप्न प्रत्यय सुशूषित प्रत्यय प्रत्य। ये सब प्रत्यय अब ये बताओ कि इनको जानता कौन है तो कोई कहते हैं कि प्रत्यय को प्रत्यय ही जानते हैं मान वृत्ति को वृत्ति ही जानते हैं अब इस, इन सब बातों पर शास्त्रार्थ बहुत है हो है ना अच्छा तो वृत्ति को वृत्ति जानती है अगर ये बात मानी जाए तो सवाल है कि उसी वृत्ति को वही वृत्ति जानती है कि दूसरी वृत्ति को वृत्ति जानती है हैं तो अपने आप में दो हिस्से मानने पड़ेंगे वृत्ति के दो खंड हो गए एक एक जनाना वृत्ति एक मर्दाना वृत्ति <laughs> मालूम कराने वाली वृत्ति एक मालूम करने वाली वृत्ति हो दो वृत्ति हो गए तो अब देखो एक वृत्ति के जब दो खंड हो गए तो काल में खंड हुए कि देश में खंड हुए कि बस्तू में खंड हुए और माने स्वयं वृत्ति वही वृत्ति उसी वृत्ति को नहीं जान सकते तो कहो कि दूसरे को जानते हैं तो दूसरी वृत्ति तो चली गई वो चली गई अब उसको वो कैसे जानती है वो तो बाद में आई पिता का जन्म की जाने पूछ वो वृत्ति तो पैदा हुई और मर गई दूसरी वृत्ति पैदा हुई और ये भी मरेगी तो ये मरी हुई वृत्ति को कैसे जानेगी तो मतलब यह कोई ऐसी चीज चाहिए है है ना? जो दोनों वृत्तियों में एक रहती है तीनों वृत्तियों में एक रहती है जागृत आई गई स्वप्न आया गया सुसुप्ति आई गई है स्त्री आई गई पुरुष आया गया है रात आई गई दिन आया गया पूरब आया गया जो पूरा है वो पश्चिम होता जाता है पूरब चलते जाओ तो जो तुम्हारे पूरब है एक मिनट में वो दूसरे मिनट में पश्चिम हो जाएगा चलते जाओ पश्चिम चलो तो जो एक मिनट में पश्चिम है वो दूसरे मिनट में पूरा हो जाएगा। ये सारे कुछ है नहीं बोला न कुछ पूरब है पूरब चलो पूरब चलो तो पूरब पश्चिम होता जाएगा पश्चिम चलो तो पश्चिम पूरब होता जाएगा ऊपर चलो तो ऊपर नीचे होता जाएगा नीचे जाओ तो नीचे ऊपर होता जाएगा हैं अरे कुछ है भी इनमें कुछ तत्व भी है कुछ स्थिरता भी है नारा तो बोले ये जो बदलते हुए है ना अनवस्थ अशरीरम शरीरेशवस्थ स्वस्थतम महान महांत विभिन्त मतवाधी बसोचती क्या ये शरीर भी क्या बदल रहा है, रहा है। पहले इंतजार थी कि मुंह जल्दी निकल जाए हमारे पास कई बच्चे ऐसे आए हों जिन्होंने उस तरह लेके मुछ अपनी मुंछ पर फिराया कि जल्दी निकल जाए इंतजार हाँ निकल जाय तो रोज सफाच करने लगे कि नहीं रहे नहीं पहले तो मुंछ निकालने की बड़ी जिज्ञासा थी है ना फिर उनको रोज सफाच करने लगे फिर ये हुआ कि बाबा कोई सफेद ना आ जाए ये डर लगे लेकिन इस बदलती हुई दुनिया में कुछ स्थिर रहा है इनका कोई स्वरूप नहीं है इनका कोई स्वभाव नहीं है इनमें कोई आकृति नहीं है इनमें कोई गुण नहीं है इनमें कोई नाम नहीं है आप किसी भी चीज की आकृति गुण उसका नाम उसका रूप उसका स्वभाव फिर करके बताइए तो इसमें केवल अपना आपा जो है ना प्रतिबोध विदिपम मतम बदलती हुई वस्तुओं में कालों में देशों में वृत्तियों में इस धारा में जो एक ज्ञान चट्टान की तरह स्थिर है प्रतिबोध विदिपम मतम बोले कि इसका ब्रह्मत्व भी तो ज्ञात नहीं हो सकता कौन कहता है कि इसका ब्रह्मत्व तो ज्ञात तो होगा परंतु इसका अब्रह्मत्व तो भी तो सिद्ध नहीं होता माने परिच्छिन्न अब्रह्मत्व तो माने परिच्छिन्न ये ब्रह्म शब्द के चक्कर में नहीं पढ़ना हो परना। ब्रह्म माने अपने बारे में एक ऐसी चीज जिसको आप नहीं जानते हैं एक ऐसी बात बताई जाती है कि अपने बारे में जिसको आप अब तक नहीं जानते थे अब उसका नाम ब्रह्मरख करके हम बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं का यही कि आप अपने को जो देह से इंद्रिय से प्राण से मन से बुद्धि से जाग्रत से स्वप्न से सुषुप्ति से समाधि से सम्प्रज्ञात से असंप्रज्ञात से मर्लोक से बैकुंठ से जो अपने को परिच्छ समझते थे सो तो आप नहीं हैं आप अपने को जैसा जानते हैं वैसे नहीं हैं, जैसा मैं बताता हूं वैसे हैं। और आप मुझे जैसा देखते हैं वैसा मैं नहीं हूं मैं अपने जैसा जानता हूँ वैसा जैसा आप देखते हैं वैसा नहीं और जैसा मैं आपसे देखता हूं व्यक्ति के रूप में वैसे आप नहीं है जैसा बता रहा हूं वैसे ये जो दर्शन दृश्य का जो भेद है प्रतिबोध विदितम मतम तो बताना हम क्या चाहते हैं कि आप में परिच्छिन्नता नहीं है परिच्छनता माने टुकड़ा आप देश के टुकड़ा नहीं है एक इंच के आप वस्तु के टुकड़ा नहीं है एक कण आप काल के टुकड़ा नहीं है कोई सेकेंड मिनट ना आप देश के टुकड़े हैं ना काल के टुकड़े हैं ना वस्तु के टुकड़े हैं न आप प्रकृति और प्राकृत के टुकड़े हैं न आप माया के टुकड़े हैं और ना आप ज्ञान के टुकड़े हैं ना आप ईश्वर के टुकड़े हैं ना जीव के टुकड़े हैं क्या आप ऐसी वस्तु हैं कि आप तो टुकड़े हैं ही नहीं आपके बाहर या भीतर कहीं कोई दूसरा टुकड़ा भी नहीं है ब्रह्म बताने का अभिप्राय यह होता है ये नहीं कि आप अपना नाम ब्रह्म रख लें अपना नाम ब्रह्म रख ले बोले हम तो ब्रह्म हैं तो हम राधा स्वामी दयाल के यहां गए थे तो उन्होंने बताया कि ब्रह्म तो सिर्फ यही रहता है इसके ऊपर ब्रह्म की गति नहीं है बोले कि तुम ब्रह्म तक पहुंच गए जरूर ऐसे बोले हो कि तुम ब्रह्म तक तो पहुंच गए पर ब्रह्म तो यही रहता है मैंने कहा कि आपने अपने बेटे का नाम ब्रह्म रखा होगा हम ब्रह्म जो यहाँ यहाँ फंसा हुआ रहता है उसको ब्रह्म नहीं बोलते हैं तो विद्या से जो वस्तु प्राप्त होती है उसको निरंतर याद रखने की भी जरूरत नहीं होती जैसे आप अपने को मनुष्य यदि जानते हैं तो मैं मनुष्य हूं मैं मनुष्य हूं मैं मनुष्य हूं ये रखने की आपको जरूरत रहती है कक्षा आप हम प्रमाण से सिद्ध करें कि आप मनुष्य हैं यदि आप कुछ ऐसे प्रमाण उपस्थित करें कि आप पशु हैं तो हमें ये प्रमाण देना पड़ेगा कि आप पशु नहीं है मनुष्य हैं हैं आ, लेकिन आपको तो कभी क्या मैं मनुष्य हूं मनुष्य हूँ रचना पड़ता है यथा नरस्व प्रमुतिर नरस्व वैसे यदि आपको ये विद्या प्राप्त हो जाए कि आप देश काल वस्तु की कल्पना के प्रकाशक देश देशकाल वस्तु और उसकी कल्पना से अधिष्ठान उसके साक्षी अद्वितीय ब्रह्म एक बात आप ध्यान रखना ब्रह्म को हम नित्य तो बोलते हैं परंतु काल जैसा नित्य नहीं काल भी नित्य है और ब्रह्म भी नित्य है दोनों की नित्यता में फर्क है काल की नित्य जितनी दूर में काल है जितनी देर में काल है उतनी देर में ब्रह्म